वेदांत दर्शन अध्याय दो पाद एक सूत्र 22 संबंध अब उक्त शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं अधिकम तु भेद निर्देशात तू किंतु ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिकम अधिक है भेद निर्देशात क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है व्याख्या बृहदारण्य को उपनिषद में जनक और याज्ञवल्क के संवाद का वर्णन है वहाँ सूर्य चंद्रमा और अग्नि आदि दैवी ज्योतियों का तथा वाणी आदि आध्यात्मिक ज्योतियों का वर्णन करने के पश्चात इनके अभाव में आत्मा को ज्योति अर्थात प्रकाश का बतलाया है फिर उस आत्मा का स्वरूप पूछे जाने पर विज्ञान में जीव को आत्मा बताया गया है तदनंतर जागृत स्वप्न तथा सुसुप्ति आदि अवस्थाओं के भेदों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यह जीव सुसुप्त काल में बाहर भीतर के ज्ञान से शून्य होकर परब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होता है तत्पश्चात मरण काल की स्थिति का निरूपण करते हुए बताया था कि उस परब्रह्म से अधिष्ठित हुआ यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है इस वर्णन से जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है इसी प्रकार छादोग्योपनिषद में जो यह कहा है कि अने जीवेनात्मनानु प्रविष्य इत्यादि इसका अर्थ जीव रूप से ब्रह्म का प्रवेश करना नहीं अपितु जीव के सहित ब्रह्म का प्रवेश करना है ऐसा मानने से ही निषद में जो जीव और ईश्वर को एक ही शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों की भांति बताया गया है वह संगत होता है एवं कठोपनिषद में जो द्विवचन का प्रयोग करके हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट दो तत्वों जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है श्वेतात्व में जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं जीव और ईश्वर का प्रतिपादन हुआ है तथा श्रुति में जो परब्रह्म परमेश्वर को प्रकृति और जीवात्मा दोनों पर शासन करने वाला कहा गया है इन सब वर्णनों की संगति भी देव और ब्रह्म में भेद मानने पर ही हो सकती है अंतर्यामी ब्राह्मण में तो स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को ब्रह्म का शरीर कहा गया है मैत्री ब्राह्मण में परमात्मा को जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया है इस प्रकार वेद में जीवात्मा और परमात्मा के भेद का वर्णन होने से यह सिद्ध होता है कि वह जगत का करता धरता और संगता परमेश्वर जीव नहीं किंतु उससे अधिक अर्थात जीव में स्वामी है तत्वमसी अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों द्वारा जो जीव को ब्रह्मरूप बताया गया है वह पूर्व वर्णित कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर है परमेश्वर कारण है और जड़ चेतनात्मक जगत उनका कार्य है कारण से कार्य अभिन्न होता है क्योंकि वह उसकी ही शक्ति का विस्तार है इसी दृष्टि से जीव भी परमात्मा से अभिन्न है फिर भी उनमें स्वरूपगत भेद तो है ही जीव अल्पज्ञ है ब्रह्म सर्वज्ञ है जीव ईश्वर के अधीन है परमात्मा सबके शासक और स्वामी है अतः जीव और ब्रह्म का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता जिस प्रकार कार्य रूप जड़ प्रपंच की कारण रूप ब्रह्म से अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है उसी प्रकार जीवात्मा का भी ब्रह्म से भेद है ब्रह्म नित्यमुक्त है अतः अपना अहित करना आवागमन के चक्र में पड़ने को डाल अपने को डाले रहना आदि दोष उस पर नहीं लगाए जा सकते संबंध इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं अस्माधिवत च तदनुपपत्ति ही चथा अस्माधिवत जड़ पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है इसलिए तदनुपत्ति ही जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता व्याख्या जिस प्रकार परमेश्वर चेतन ज्ञान स्वरूप आनंदमय तथा सबके रचयिता होने के कारण अपनी अपरा प्रकृति के विस्तार रूप पत्थर काठ लोहा और स्वर्ण आदि निर्जीव जड़ पदार्थों से भिन्न है कि कारण रूप से उन वस्तुओं में अनुगत होने के कारण ही उनसे अभिन्न कहे जाते हैं उसी प्रकार अपनी परा प्रकृति के विस्तारभूत जीव संदाय से भी वे भिन्न नहीं हैं क्योंकि जीव अल्पज्ञ एवं सुख दुख आदि का भोगता है और परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वनियंता तथा सुख दुख से परे हैं कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर ही जीव मात्र परमेश्वर से अभिन्न बतलाए जाते हैं इसलिए ब्रह्म में यह दोष नहीं आता कि वह अपना अहित करता है वह हित अहित से ऊपर है सबका हित उसी से होता है संबंध यहाँ तक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समस्त जगत का कारण होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है उसमें प्रतीत होने वाले दोषों का भी भली भाती निराकरण किया गया अब उस सत्य संकल्प परमेश्वर का बिना किसी की सहायता और परिश्रम के केवल संकल्प मात्र से ही विचित्र जगत की रचना कर देना उन्हीं के अनुरूप है यह सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है उपसंहार दर्शनाथ नेति चैन क्षीरवि सूत्र चौबीस चेत यदि कहो उपसंहार दर्शनात् लोक में घट आदि बनाने के लिए साधन सामग्री का संग्रह देखा जाता है किंतु ब्रह्म के पास कोई साधन नहीं है इसलिए ना ब्रह्म जगत का कर्ता नहीं है इति ना तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि क्षीरवत दूध की भांति ब्रह्म को अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है व्याख्या यदि कहो कि लोक में घड़ा वस्त्र आदि बनाने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता का होना तथा मिट्टी दंड चाक और सूत करघा आदि साधनों का संग्रह अवश्य देखा जाता है उन साधन सामग्रियों के बिना कोई भी कार्य होता नहीं दिखाई देता है परंतु ब्रह्म को एकमात्र अद्वितीय निराकार निष्क्रिय आदि कहा गया है उसके पास कोई भी साधन सामग्री नहीं है इसलिए वह इस विचित्र जगत की सृष्टि का कार्य नहीं कर सकता तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जैसे दूध अपनी सहज शक्ति से किसी बाह्य साधन की सहायता लिए बिना ही दही रूप में परिणित हो जाता है उसी प्रकार परमात्मा भी अपने स्वाभाविक शक्ति से जगत का स्वरूप धारण कर लेता है जैसे मकड़ी को जाला बनाने के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार परिब्रह्म भी किसी अन्य साधन का सहारा लिए बिना अपनी अचिंत शक्ति से ही जगत की रचना करता है श्रुति परमेश्वर की उस अचिंत शक्ति का वर्णन इस प्रकार करती है उस परमात्मा को किसी साधन की आवश्यकता नहीं है उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई नहीं देखा जाता है उसकी ज्ञान बल और क्रिया क्रियारूप स्वाभाविक पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि दूध जल आदि जड़ वस्तुओं में तो इस प्रकार का परिणाम होना संभव है क्योंकि उसमें संकल्प पूर्वक विचित्र रचना करने की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती परंतु ब्रह्म तो इक्षण संकल्प या विचार पूर्वक जगत की रचना करता है अतः उसके लिए दूध का दृष्टांत तो देना ठीक नहीं है जो लोग सोच विचार कर कार्य करने वाले हैं ऐसे लोगों को साधन सामग्री की आवश्यकता होती ही है ब्रह्म अद्वितीय होने के कारण साधन शून्य है इसलिए वह जगत का कर्ता कैसे हो सकता है इस पर कहते हैं सूत्र 25, देवादि देवाधिव अपि लोके लोके लोक में देवादि देवाधिवत देवता आदि की भांति अपि बिना उपकरण के भी कार्य करने की शक्ति देखी जाती है व्याख्या जैसे लोक में देवता और योगी आदि बिना किसी उपकरण की सहायता के अपनी अद्भुत शक्ति के द्वारा ही बहुत से शरीर आदि की रचना कर लेते हैं बिना किसी साधन सामग्री के संकल्प मात्र से मनोवांछित विचित्र पदार्थों को प्रकट कर लेते हैं उसी प्रकार अचिंत्य शक्ति संपन्न परमेश्वर अपने संकल्प मात्र से यदि जड़ चेतन के समुदाय रूप विचित्र जगत की रचना कर दे या स्वयं उसके रूप में प्रकट हो जाए तो क्या आश्चर्य है साधारण मकड़ी भी अपनी ही शक्ति से अन्य साधनों के बिना ही जाला बना लेती है तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण मानने में क्या आपत्ति हो सकती है संबंध उपरयुक्त बात को दृढ़ करने के लिए शंका उपस्थित करते हैं सूत्र 26 कृष्ण प्रसवयत्व शब्दकोपो व कृष्ण प्रसक्ति ही ब्रह्म को जगत का कारण मानने पर वह पूर्ण रूप से जगत के रूप में परिणत हो गया ऐसा मानने का दोष उपस्थित होगा वा अथवा निरवयत्व शब्दकोप उसको अवयव रहित बताने वाले श्रुति के शब्दों में विरोध होगा व्याख्या पूर्व पक्ष का कहना है कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण माना जाएगा तो उसमें दो दोष आएंगे। एक तो यह कि ब्रह्म अवयवरहित होने के कारण अपने संपूर्ण रूप से ही जगत के आकार में परिणित हो गया ऐसा मानना पड़ेगा फिर जगत से भिन्न ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं रही यदि ब्रह्म सवयव होता तो ऐसा समझते कि उसके शरीर का एक अंश विकृत होकर जगत रूप में परिणित हो गया और शेष अंश ब्रह्म रूप में ही स्थित है परंतु वह अवयवयुक्त तो है नहीं क्योंकि श्रुति विषय निष्कल निष्क्रिय शांत निर्वद्य और निरंजन बताती है निष्क्रियम निष्कलम शांतम निर्वध्यम निरंजनम दिव्य और अमूर्त आदि विशेषणों से विभूषित करती है दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरोजहा ऐसी दशा में पूर्णतः ब्रह्म का परिणाम मान लेने पर उसके श्रवण मनन और निधिध्यासन आदि का उपदेश व्यर्थ होगा और यदि इस दोष से बचने के लिए ब्रह्म को सावयव मान लिया जाए तब तो उसे अवयव रहित अजन्मा आदि बताने वाले श्रुति के शब्दों से स्पष्ट ही विरोध आता है अतय सावयव होने पर वह नित्य और सनातन भी नहीं रह सकेगा इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्त संगत नहीं है संबंध इस शंका के उत्तर में कहते हैं सूत्र 27, श्रुतेस्तु शब्द मूल किंतु यह दोष नहीं आता क्योंकि श्रुते श्रुति से यह सिद्ध है कि ब्रह्म जगत का कारण होता हुआ भी निर्वकार रूप से स्थित है शब्द मूलत्वाद ब्रह्म का स्वरूप कैसा है इसमें वेद ही प्रमाण है इसलिए वेद जैसा वर्णन करता है वैसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिए व्याख्या पूर्व पक्ष ने जो दोष उपस्थित किए हैं वे सिद्धांत पक्ष पर लागू नहीं होते क्योंकि वह श्रुति पर आधारित है श्रुति ने जिस प्रकार ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बताई है उसी प्रकार निर्विकार रूप से ब्रह्म की स्थिति का भी प्रतिपादन किया है सविश्व विश्व विश्वविदात्म जो निर्जय काल कालो गुणी सर्वविद्य निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम अतः स्तुति प्रमाण से यही मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत का कारण होता है होता हुआ भी निर्विकार रूप से नित्य स्थित है वह रहित और निष्क्रिय होते हुए भी जगत का अभिन्न निमित्तोत्पादन कारण है उस सर्वसमान परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है वह मन इंद्रिय आदि से अतीत है इनका विषय नहीं है उसकी सिद्धि कोरे तर्क और युक्ति से नहीं होती उसके लिए तो वेद ही सर्वोपरि निभ्रांत प्रमाण है वेद ने उसका स्वरूप जैसा बताया है वैसा ही मानना चाहिए वेद उस परब्रह्म को अवयव रहित बताने के साथ ही यह भी कहता है कि वह संपूर्ण रूपेण जगत के आकार में परिणित नहीं होता यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म के एक पाद में स्थित है शेष अमृत स्वरूप तीन पाद परमधाम में स्थित है तावान महिमा ततो जाजागंश पुरुषा पादों से सर्वा भूतानी त्रिपाद्या मृतम ऐसा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानने में पूर्वोक दोनों ही दोष नहीं प्राप्त होते हैं संबंध इसी बात को युक्ति से भी दृढ़ करते हैं सूत्र अट्ठाईस आत्मनि चवं विचित्राश्च ही च इसके सिवा युक्ति से भी इसमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि आत्मनि अवजव रहित जीवात्मा में च भी एवं ऐसी विचित्रता विचित्र सृष्टियाँ देखी जाती है या ख्या पूर्व सूत्र में ब्रह्म के विषय में केवल श्रुति प्रमाण की गति बताई गई सो तो है ही उसके सिवा विचार करने पर युक्ति से भी यह बात समझ में आ सकती है कि अवयवरहित परब्रह्म से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना असंगत नहीं है क्योंकि स्वप्नावस्था में इस अवयवरहित निर्विकार जीवात्मा से नाना प्रकार की विचित्र सृष्टि होती देखी जाती है यह सबके अनुभव की बात है योगी लोग भी स्वयं अपने स्वरूप से अविकृत रहते हुए ही अनेक प्रकार की रचना करते हुए देखे जाते हैं महर्षि विश्वामित्र चवन, भरद्वाज वशिष्ठ तथा उनकी धेनु नंदिनी आदि में अद्भुत सृष्टि रचना शक्ति का वर्णन इतिहास पुराणों में जगह जगह पाया जाता है जब ऋषि मुनि आदि विशिष्ट जीव कोटि के लोग भी स्वरूप से अविकृत रह विचित्र सृष्टि निर्माण में समर्थ हो सकते हैं तब परब्रह्म में ऐसी शक्ति का होना तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है विष्णु पुराण में प्रश्न और उत्तर के द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है निर्गुणस प्रमेय से शुद्धस्याप्यमलात्मन कथम सर्गादिकर्तृत्व ब्रह्मणोंभ्यो गम्यते मैत्री पूछते हैं उन्हें जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल निर्मलात्मा है उसे सृष्टि आदि का कर्ता कैसे माना जा सकता है शक्तः सर्वभा अचिंत ज्ञान गोचरा य तास्तु स्वर्गाद्या भावशक्त भवती तपताम श्रेष्ठ पावक यथोष्णता मुनि उत्तर देते हैं तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्री, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत ज्ञान की विषय है साधारण मनुष्य उनको नहीं समझ सकता अग्नि की उष्णता शक्ति की भाँति ब्रह्म की भी सर्गादि रचना रूप शक्तियाँ स्वाभाविक है संबंध इतना ही नहीं निरवय वस्तु से विचित्र सावयव जगत की सृष्टि सांख्यवादी स्वयं भी मानते हैं अतः सूत्र 29, स्वपक्ष दोषात् स्वपक्ष दोषात् उनके अपने पक्ष में ही उक्त दोष आता है इसलिए च भी परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण मानना ठीक है व्याख्या यदि सांख्य मत के अनुसार प्रधान को जगत का कारण मान लिया जाए तो उसमें भी अनेक दोष आवेंगे क्योंकि वह वेद से तो प्रमाणित है ही नहीं युक्ति से भी उस अवयव रहित जड़ प्रधान से इस अवयव युक्त सजीव जगत की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है क्योंकि सांख्यवादी भी प्रधान को न तो सीमित मानते हैं न सावज अतः उनके मत में भी प्रधान का जगत रूप में परिणित होना स्वीकार करने पर पूर्वकथित सभी दोष प्राप्त होते हैं अतः यही ठीक है कि पर ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण है संबंध सांख्यादि मतों की मान्यता में दोष दिखाकर अपन अपने सिद्धांत को निर्दोष सिद्ध करते हुए कहते हैं सूत्र तीस सर्वोपेता च तदर्शनात् च इसके सिवा वह परादेवता पर ब्रह्म परमेश्वर सर्वोपेता सब शक्तियों से संपन्न है तद दर्शनार्थ क्योंकि श्रुति के वर्णन में ऐसा ही देखा जाता है व्याख्या वह परमात्मा सब शक्तियों से संपन्न है ऐसी बात वेद में जगह जगह कही गई है जैसे सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्व सर्वंध सर्वतर्विद्यावाक्यनादर है अर्थात वह ब्रह्म सत्य संकल्प सत्यसकल्प आकाशवरूप सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वस समस्त जगत को सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित और मान रहित है यहविद्य ज्ञानमय तप तस्मात ब्रह्मनाम रूपम च जायते जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला है जिनका ज्ञान में तप है उसी परमेश्वर से यह विराट रूप जगत और नाम रूप तथा अन्न उत्पन्न होते हैं तथा उस परब्रह्म के शासन में सूर्य चंद्रमा आदि को दृढ़तापूर्वक स्थित बताया जाना उसमें ज्ञान बल और क्रिया रूप नाना प्रकार की स्वाभाविक शक्तियों का होना जगत के कारण का अनुसंधान करने वाले महर्षियों द्वारा उस परमात्मादेव की आत्मभूता शक्ति का दर्शन कराना इत्यादि प्रकार से प्रब्रह्म की शक्तियों को सूचित करने वाले बहुत से वचन वेद में मिलते हैं जिनका उल्लेख पहले भी हो चुका है इस तरह अनेक विचित्र शक्तियों से संपन्न होने के कारण उस परब्रह्म परमात्मा से इस विचित्र जगत का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं है श्रुति में जो ब्रह्म को अवयवरहित बताया गया है वह उसके स्वरूप की अखंडता बतलाने के लिए उद्देश्य से है उसके शक्तिरूप अंशों के निषेध में उसका अभिप्राय नहीं है इसलिए परमात्मा ही इस जगत का कारण है यही मानना ठीक है संबंध पुनः शंका उठाकर उसका निराकरण करते हैं सूत्र इकतीस विकरण त्वा श्रुति में उस परमात्मा को विकरणत्वात मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित बताया गया है इसलिए ना वह जगत का कारण नहीं है चेत यदि इति ऐसा कहो तदुक्तम तो उसका उत्तर दिया जा चुका है व्याख्या यदि कहो ब्रह्म को शरीर बुद्धि मन और इंद्रिय आदि कारणों से रहित कहा गया है इसलिए वह जगत का बनाने वाला नहीं हो सकता तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसका उत्तर पहले सर्वोपेता चर्शनात् इस सूत्र में पर ब्रह्म को सर्वशक्ति संपन्न बदा कर दे दिया गया है तथा श्रुति ने भी स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि वह परमेश्वर हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों से रहित होकर भी सबका कार्य करने में समर्थ है पादो जवनो गृहता पश्यचक्षु स श्रृणुतकर्ण सवेद्य वेद्यम नयास्त वेदता समाहुरग्रम पुरुषम महांतम इसलिए ब्रह्म ही जगत का कारण है ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है संबंध अब पुनः दूसरे प्रकार की शंका उपस्थित करते हैं सूत्र बत्तीस न प्रयोजन वत्वात् न परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता प्रयोजन क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन से प्रयुक्त होता है और परमात्मा पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित है क्या? ब्रह्म का इस विचित्र जगत की सृष्टि करने से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वह तो पूर्ण काम है जीवों के लिए भी जगत की रचना करना आवश्यक नहीं है क्योंकि परमेश्वर की प्रवृत्ति तो सबका हित करने के लिए ही होनी चाहिए इस दुख में संसार से जीवों को कोई भी सुख मिलता हो ऐसी बात नहीं है इससे भी यही सिद्ध होता है कि परमेश्वर जगत का कर्ता नहीं है क्योंकि जगत में प्रत्येक कार्य कर्ता किसी न किसी प्रयोजन से ही कार्य आरंभ करता है बिना किसी प्रयोजन के कोई भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता अतः पर ब्रह्म को जगत का कर्ता नहीं मानना चाहिए संबंध पूर्व पूर्वोक्त संख्या का उत्तर देते हैं सूत्र तैतीस लोकवत्तु लीला कैवल्यम तो किंतु उस पर परमेश्वर का विश्व रचनादि रूप कर्म में प्रवृत्त होना तो लोकवत् लोक में आप्त काम पुरुषों की भांति लीला कैवल्यम केवल लीला मात्र है व्याख्या जैसे लोक में देखा जाता है कि जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं जिनका जगत से अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया है कर्म करने या न करने से जिनका कोई प्रयोजन नहीं है जो आपकाम और वीतराग हैं ऐसे सिद्ध महापुरुषों द्वारा बिना किसी प्रयोजन के जगत का हिस्सा धारण करने वाले कर्म स्वभावतः किए जाते हैं उनके कर्म किसी प्रकार का फल उत्पन्न करने में समर्थ न होने के कारण केवल लीला मात्र ही है उसी प्रकार उस पर परमात्मा का भी जगत रचना आदिकर्मों से अथवा मनुष्यादि अवतार शरीर धारण करके भांति भांति के लोक पावन चरित्र करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है तथा इन कर्मों विकर्तापन का अभिमान या आसक्ति भी नहीं है इसलिए उनके कर्म केवल लीला मात्र ही है इसीलिए शास्त्रों में परमेश्वर के कर्मों को दिव्य अलौकिक एवं निर्मल बताया है यद्यपि हम लोगों की दृष्टि में संसार के सृष्ट रूप कार्य महान दुष्कर एवं गुरुतर है तथापि परमेश्वर की यह लीला मात्र है वे यना आस ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना और संहार कर सकते हैं क्योंकि उनकी शक्ति अनंत है इसलिए परमेश्वर के द्वारा बिना प्रयोजन इस जगत की रचना आदि कार्य का होना उचित ही है भगवान केवल संकल्प मात्र से बिना किसी परिश्रम के इस विचित्र विश्व की रचना में समर्थ हैं उनकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर सुनकर और समझकर कर भगवदी सत्ता और उनके गुण प्रभाव पर श्रद्धा विश्वास करके उनकी शरण में जाने से मनुष्य अनायास ही चिर शांति और भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है भगवान सबके सुहिद हैं उनकी एक एक लीला जगत के जीवों के उद्धार के लिए होती है इस प्रकार उनकी दिव्य लीला का रहस्य समझ में आ जाने पर मनुष्य का जगत में प्रतिक्षण घटित होने वाली घटनाओं के प्रति राग द्वेष का अभाव हो जाता है उसे किसी भी बात से हर्ष या शोक नहीं होता अतः साधक को इस पर विशेष ध्यान देकर भगवान के भजन चिंतन में संलग्न रहना चाहिए संबंध यदि परब्रह्म परमात्मा को जगत का कारण माना जाए तो उसमें विषमता अर्थात राग द्वेष पूर्ण भाव तथा निर्दयता का दोष आता है क्योंकि वह देवता आदि को अधिक सुखी और पशु आदि को अत्यंत दुखी बनाता है तथा मनुष्यों को सुख दुख से परिपूर्ण मध्यम स्थिति में उत्पन्न करता है जिन्हें वह सुखी बनाता है उनके प्रति उसका राग या पक्षपात सूचित होता है और जिन्हें दुखी बनाता है उनके प्रति उनकी द्वेष बुद्धि एवं निर्दयता प्रतीत होती है इस दोष का निराकरण करने के लिए कहते हैं सूत्र चौंतीस वैषम्य नये्यय न सापेक्ष तथा ही दर्शयती वैषम्य नये्यय परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष न नहीं आता सापेक्ष क्योंकि वह जीवों के शुभाशुभकर्मों की अपेक्षा रखकर सृष्टि करता है तथा ही ऐसा ही दर्शयती श्रुति दिखलाती है व्याख्या श्रुति में कहा है पुण्यो वै पुण्यन कर्मणा भवती पाप पापेन अर्थात निश्चय ही यह जीव पुण्यकर्म से पुण्यशील होता पुण्य योनि में जन्म पाता है और पापकर्म से पापशील होता पाप योनि में जन्म ग्रहण करता है साधुकारी साधुर्भवती पापकारी पापो भवती अर्थात अच्छे कर्म करने वाला अच्छा होता है सुखी एवं सदाचारी कुल में जन्म पाता है और पाप करने वाला पापात्मा होता है पाप योनि में जन्म ग्रहण करते दुख उठाता है इत्यादि इस वर्णन से स्पष्ट है कि जीवों के शुभ शुभ कर्मों की अपेक्षा रख कर ही परमात्मा उनको कर्मानुसार अच्छे बुरे सुखी दुखी योनियों में उत्पन्न करते हैं इसलिए अच्छे न्यायाधीश की भांति निष्पक्ष भाव से न्याय करने वाले परमात्मा पर विषमता और निर्दयता का दोष नहीं लगाया जा सकता है स्मृतियों में भी जगह जगह कहा गया है कि जीव को अपने शुभ कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है जैसे कर्मण सुकृत साहु सात्विकम निर्मलम फलम अर्थात कर्म का फल सात्विक एवं निर्मल बताया गया है इसी प्रकार भगवान ने अशुभ कर्म में रत् रहने वाले असुर स्वभाव के लोगों को आसुरी योनि में डालने की बात बताई है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संशता मात्मपरदेहेश प्रतिष्ठतका तान हम द्विशतः कूरा संसारेषु निराधवान् क्षिपा्यजस्रम अशुभान आसुरी स्वयं योनिषु जो अहंकार बल दर्प काम और क्रोध का आश्रय ले अपने तथा दूसरों के शरीर में अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष रखते हैं निंदा करते हैं उन द्वेषी क्रूर अशुभ कर्म कर्मपरायण नीच मनुष्यों को मैं निरंतर संसार में आश्रय योनियों में ही डालता हूँ इन प्रमाणों से परमेश्वर में उपर्युक्त दोष का सर्वथा अभाव सिद्ध होता है अतः उन्हें जगत का कारण मानना ठीक ही है संबंध पूर्व सूत्र में कही गई बात पर शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं सूत्र 35 न कर्मा विभागादिति छेन्ना खेन्नादित्वात छेद यदि कहो कर्म विभागात जगत की उत्पत्ति से पहले जीव और उसके कर्मों का ब्रह्म से विभाग नहीं था इसलिए न परमात्मा कर्मों की अपेक्षा से सृष्टि करता है यह कहना नहीं बन सकता इति न तो ऐसी बात नहीं है अनादित्वाद क्योंकि जीव और उनके कर्म अनादि हैं व्याख्या यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति होने से पहले तो एकमात्र सत्य परमात्मा ही था सदैव सौमेद मग्र आशीद एक यह बात उपनिषदों में बार बार कही गई है इससे सिद्ध है कि उस समय भिन्न भिन्न जीव और उनके कर्मों का कोई विभाग नहीं था ऐसी स्थिति में कहना नहीं बनता कि जगतकर्ता परमात्मा ने जीवों के कर्मों की अपेक्षा रख कर ही भोक्ता भोग्य और भोग सामग्रियों के समुदाय रूप इस विचित्र जगत की रचना की है जिससे परमेश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष न आवे तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि जीव उनके कर्म अनादि हैं श्रुति कहती है धाता यथापूर्वम अकल्पयन परमात्मा ने पूर्वकल्प के अनुसार सूर्य चंद्रमा आदि जगत की रचना की इसमें जड़ चेतनात्मक जगत की अनादि सत्ता सिद्ध होती है प्रलय प्रलयकार में सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाने पर भी उसकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता उपर्युक्त श्रुति से ही यह बात भी सिद्ध है कि जगत की उत्पत्ति के पहले भी वह अव्यक्त रूप से उस सर्वशक्तिमान परमात्मा में है उसका अभाव नहीं हुआ है लिंगश्लेषणे धातु से लय शब्द बनता है अतः उसका अर्थ संयुक्त होना या मिलना ही है उस वस्तु का अभाव हो जाना नहीं जैसे नमक जल में घुल मिल जाता है तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती उसके पृथक स्वाद की उपलब्धि होने के कारण जल से उसका सूक्ष्म विवाद भी है ही उसी प्रकार जीव और उनके कर्म प्रलय काल में ब्रह्म से अविभक्त रहते हैं तो भी उनकी सत्ता एवं सूक्ष्म विभाग का अभाव नहीं होता इसलिए परमात्मा को जीवों के शुभा कर्मानुसार विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है संबंध इस पर यह जिज्ञासा होती है कि जीव और उनके कर्म अनादि है इसमें क्या प्रमाण है इस पर कहते हैं सूत्र छत्तीस उपपद्यते चाप्योपलभ्यते चा च इसके सिवा जीव और उनके कर्मों का अनादि होना उपपद्यते युक्ति से भी सिद्ध होता है च और उपलब्धते अपि वेदों तथा स्मृतियों में ऐसा वर्णन उपलब्ध भी होता है या क्या जीव और उनके कर्म अनादि हैं यह बात युक्ति से भी सिद्ध होती है क्योंकि यदि इनको अनादि नहीं माना जाएगा तो प्रलय काल में परमात्मा को प्राप्त हुए जीवों के पुनरागमन मानने का दोष प्राप्त होगा अथवा प्रलय काल में सब जीव अपने आप मुक्त हो जाते हैं यह स्वीकार करना होगा इससे शास्त्र और उनमें बताए हुए सब साधन व्यर्थ सिद्ध होंगे जो सर्वथा अनुचित है इसके सिवा श्रुति भी बारंबार जीव और उसके कर्मों को अनादि बताती है जैसे यह जीवात्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता अजो नित्य शाश्वतों यम पुराणों न हन्यते तथा वह यह प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न होने से पहले नाम रूप से प्रकट नहीं था वही पीछे प्रकट किया गया परमात्मा ने शरीर की रचना करके उसमें इस जीवात्मा के सहित प्रवेश किया इत्यादि इन सब वर्णों से जीवात्मा और यह जगत अनादि सिद्ध होते हैं इसी प्रकार स्मृति में भी स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष जीव समुदाय और प्रकृति स्वभाव जिसमें जीवों के कर्म भी संस्कार रूप में रहते हैं इन दोनों को ही अनादि समझो इस प्रकार जीव और उनके कर्म अनादि सिद्ध होने से उनका विभक्त होना अनिवार्य है अतः कर्मों की अपेक्षा से परमेश्वर को इस विचित्र जगत का कर्ता मानने में कोई विरोध नहीं है संबंध अपने पक्ष में अविरोध विरोध का अभाव सिद्ध करने के लिए आरंभ किए हुए इस पहले पाद का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं सूत्र सैतीस सर्वधर्मोपत्त्ये सर्वधर्मोपत्ति इस जगत कारण परब्रह्म में सब धर्मों की संगति है इसलिए भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है व्याख्या इस जगत कारण रूप परब्रह्म परमात्मा में सभी धर्मों का होना संगत है क्योंकि वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वधर्मा सर्वाधार और सब कुछ बनने में समर्थ है इसीलिए वह सगुण भी है और निर्गुण भी समस्त जगत व्यापार से रहित होकर भी सब कुछ करने वाला है वह व्यक्त भी है और अव्यक्त भी उस सर्वधर्माश्रम परब्रह्म परमेश्वर के लिए कुछ भी दुष्कर या असंभव नहीं है इस प्रकार विवेचन करने से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म को जगत का कारण मानने में कोई भी दोष या विरोध नहीं है इस बाद में आचार्य बहादरायण ने प्रधानतः अपने पक्ष में आने वाले दोषों का निराकरण करते हुए अंत में जीव और उनके कर्मों को अनादि बतला कर इस जगत की अनादि सत्ता तथा सत्कार्यवाद की सिद्धि की है इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्रंथकार परमेश्वर को केवल निर्गुण निराकार और निर्विशेष ही नहीं मानते किंतु सर्वज्ञता आदि सब धर्मों से सम्मन सम्पन्न भी मानते हैं पहला पाद संपूर्ण